जय जय ृंद हरिलाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम वंदेहम श्री गुरोपकमल श्री, श्री गुरून् वैष्णवा श्री रघुनाथां साग्र सजीवम सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सारभूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगण ल्री विशाखान्ताय वासुदेवाय हरे परमात्मने नाशाय गोविन्दाय नमो नम चरीत कुरयावतीकलौ सामर्पयत मुन्नतोज्वलसा स्वभक्त हरपोर सुंदरंदी सदादय कंदर स्ुर तो शचीनंदन नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवी सरस्वतीं व्या नतौ जयंती रे हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टिम सुमते रघुनाथ दासजी कानन पद्मशु बृंदावन बिहारी पर मंगल श्री चैतन तो चरितमृत सप्तम परिच्छेद श्रीमद बल्लवाचार्य चरण और श्री महाप्रभु की जगन्नाथ पुरी धाम में वार्ता मिलन सतासीवी प्यार में 87 सेवन सातवा परिच्छेद सतासीवी प्यार श्री बल्लवाचार्य आप शास्त्र के संपूर्ण ज्ञान का श्री श्रीमदभागवत की टीका इत्यादि में प्रयोग करते हुए जब ज्ञान के आधार पर श्री श्रीमदभागवत का श्री कृष्ण नाम की व्याख्या करना चाहते हैं श्रीमद महाप्रभु ने कहा श्रीमद महाप्रभु ने कहा कि ठीक है परंतु और जितनी भी व्याख्याएं होंगी वे कभी भी प्रधान नहीं हो सकती हैं कृष्ण शब्द का मुख्य अर्थ श्री व्रजेंद्र नंदन यशोदा स्तनंद है श्री कृष्ण ही होगा अर्थात निराकृत यशोदा यशोदानंदनंद है श्री कृष्ण वे ही परतत्व होकर के विराजमान हैं और संपूर्ण शास्त्रों के द्वारा वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को ही परतत्व नूपर किया गया कृष्ण का जो शरीर है वह शरीर प्राकृत नहीं है वह मध्यम आकार भी नहीं है वह कहीं पंचभूतों से बना हुआ या कर्म से प्राप्त होने वाला शरीर भी नहीं है ये शास्त्र ने स्थापित कर दिया और शास्त्र कृष्ण शब्द का मुख्य अर्थ श्री ब्रजेंद्र नंदन ही स्थापित करते हैं तो हम शास्त्र क्या कहते हैं इस पर नजाकत के अंतिम मूल लक्ष्य जो है वह श्री कृष्ण हैं इसके ऊपर ही हम मूल रूप से केंद्रित हैं इसलिए और व्याख्याओं को एक बार समझ लिया और समझ करके उन व्याख्याओं में उलझने की जरूरत नहीं है मेरी दृष्टि में कृष्ण शब्द का मूल अर्थ श्री यशोदा यशोदास्तनंद है पर ब्रह्म तमाल श्याम सभी की जिनकी अंग कांति है श्याम तमाल जैसे ऐसे परम ब्रह्म में कृष्ण शब्द की रूढ़ी है मैं ब्रजेन्द्र नंदन कृष्ण नाम से ब्रजेन्द्र नंदन श्री कृष्ण उनका ही अर्थ मेरे सामने उपस्थित होता है श्री बल्हराचार्य ने निपण किया कि मैंने श्रीमद् भागवत की व्याख्या की है उसे आप श्रवण करें श्री महाप्रभु ने यह कह कर के टाल दिया कि अरे भागवत सुनने का हमारा अधिकार कहाँ है विद्यावताम भागवते परीक्षा भागवत तो बहुत ऊंची चीज है जितने भी विद्यावान हैं उनकी भागवत में परीक्षा और मैं इतना विद्यावान हूं नहीं इसलिए आप यहां पर और जो लोग हैं उनको भले सुनाइए मेरे मेरा अधिकार तो केवल कृष्ण नाम जो है उसको ही करने में होता है मेरी संख्याई पूरी नहीं होती है इसलिए मेरे पास में समय नहीं मिलता है कि भागवत का कभी मैं विचार करूं। और ऐसा कहकर के महाप्रभु टाल गए केवल क्योंकि जो लीला कथा है जो रसत्व है उसमें महाप्रभु की रुचि है महाप्रभु की रुचि शास्त्र के प्रमाण में उतनी नहीं है प्रमेय में महाप्रभु की रुचि ज्यादा है और प्रमाणों में महाप्रभु की उतनी रुचि नहीं है इसलिए महाप्रभु ताल गए और ये कहा कि आप ठीक है श्री गदाधर पंडित उनके पास में जाओ वे श्रीमद भागवत के बहुत अच्छे व्याख्याता भी हैं और श्री गदाधर पंडित वे श्रीमद भागवत की जब व्याख्या करते हैं तो उसको मैं भी सुनता हूं ठीक है गदाधर पंडित तो उनके पास में जाओ श्री जी अपनी जो टीका श्री सूरोदनी टीका उसनी टीका के मुख्य मुख्य जो परम विवत्तापूर्ण अंश हैं जिन अंशों को कहीं और जगह नहीं छुआ गया और शास्त्र का जिनमें ऐसे को सुनाने के लिए बार बार श्री गदाधर पंडित उनके पास में आ रहे हैं क्योंकि विद्वान के हृदय में ये विचार होता ही है कि विद्वान एवं बिजाना थी परिश्रम विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही जानता है और श्री गदाधर पंडित जैसे विद्वान उनको मैं श्रवण कर रहा हूं परंतु यह पता नहीं है इस बात को कहीं भुला दिया गया कि श्री गदाधर पंडित जहां विद्वान हैं वहां पर वे परम रसिक भी हैं और श्री राधा रानी के ही कहीं अवतार स्वरूप होकर के विराजमान तो श्री गदाधर पंडित को जो रस तत्व है उसको श्रवण करने में जितना आनंद की प्राप्ति होगी उतनी आनंद की प्राप्ति शास्त्र चर्चा करने में नहीं है श्री गदाह पंडित का स्वभाव उनको कहा गया कि वे श्री रुक्मणी जी के स्वरूप हैं कृष्णलीला में जो रुक्मणी हैं उनकी ही अवतार रूप में श्री गदाहर पंडित उनका स्वभाव मिलता है श्री जगदानंद पंडित सत्यभामा स्वरूप होकर के विराजमान है श्री गदारण पंडित ये रुक्मणी जी के स्वरूप होकर के विराजमान और रुक्मणी जी की यदि श्याम सुंदर कभी परिहास में भी अब अवेदना करें तभी रुक्मणी जी एकदम घबरा तो जाएं और कभी भी श्याम सुंदर की बात को काटे नहीं श्याम सुंदर से बराबरी नहीं करें रुक्मणी परिहास प्रसंग में श्याम सुंदर के वचनों को श्री कृष्ण के वचनों को ये कृष्ण की महिमा में ही परहास के वचनों को भी विलोप कर दें। कभी विलियोग करमी जी में मान नहीं उत्पन्न होता है सत्य भाव मान करती है कभी कर मान नहीं करती हैं और दीनता को ही सदा प्रकट करती हैं। गदागर पंडित भी उसी दीनता को धारण करके श्रीमद बल्लाचार्य के उस व्याख्यान को सुनते हैं पर शास्त्रीय चर्चा में उनकी विशेष रुचि नहीं आ रही है कि कहा वे असतक्षा का वर्णन कर रहे हैं कहा का वर्णन कर रहे हैं कहा अक्षाति का वर्णन कर रहे हैं कहा अन्योन्न का वर्णन कर रहे हैं कहां आत्मक्षाति का वर्णन कर, वर्ण कर, वर्ण कर, वर्ण कर रहे हैं अब शिव बल्लाचार्य तो इन सबों में उलग जाएंगे सोर् टीका में अस्याति का मतलब है कि शून्य से सब कुछ उत्पन्न हुआ और अक्षाति का मतलब है शून्य से सब कुछ उत्पन्न हुआ जैसे बौद्ध मत कि सब कुछ शून्य था एक क्षण के लिए कोई वस्तु उत्पन्न हुई और दूसरे क्षण वह शून्य में ही लीन हो गई यह शून्यवाद हो गया शून्य से उत्पन्न हुआ एक क्षण दिखा शून्य में ही लीन हो गया जैसे कोई ये कहे कि मैं उसी नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूं बौद्ध जन कहेंगे गलत ऐसा हो ही नहीं सकता है जिस नदी में तुमने कल स्नान किया था न जाने कितने क्यूसिक पानी बह चुका है अब तो प्रत्येक क्षण नया पानी आ रहा है यदि कोई ये कहे कि यह अखंड दीपक है बोल गलत बौद्ध तो ये कहेंगे कि प्रत्येक क्षण नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और वह कहीं महाज्योति में शून्य में लीन होती हुई चली जा रही है इसलिए अखंड दीपक नाम की कोई चीज नहीं है शून्य से उत्पन्न हुई कुछ क्षण के लिए दीखी क्षणिक जो मध्यमा मध्य में थोड़ी सी उसकी प्रतीति हुई और वह अंत में जाकर के शून्य में ही लीन हो गई इसका नाम है अक्षाति शून्य से उत्पन्न हुआ शून्य में लीन हो गया कोई वस्तु तो है ही नहीं अंत में शून्य ही एकमात्र बचा दूसरी थी असत ख्याति का मतलब है कि है है ब्रह्म दिख रहा जीव जगत सब रूप में उसका नाम हो गया असत मिथ्या रूप में जगत दिख रहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और बलवाचार्य जी इसमें उलझ जाएंगे कहीं सतख्याति सांख्य तत्व को निरूपण करेंगे कि वस्तु से ही वस्तु प्रकट होती है इसलिए सत्कार्यवाद होने के कारण बृह भी सत्य है और जगत भी सत्य है ये सांख्य का जो मत है वो सत्कार्यवाद उसका वर्णन करने में लग जाएंगे कहीं आत्मख्याति अर्थात आत्मतत्व ही एकमात्र विद्यमान था और आत्म तत्व का समाधि में वह आत्मतत्व का बोध होता है जीवात्मा और परमात्मा इनका समाधि में बोध होता है यह हो गई आत्म ख्याति कभी अन्योन्य ख्याति एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे की ख्याति होती है जैसे दिन से रात और रात से दिन इनका परस्पर सापेक्ष होने के कारण इनकी ख्याति हो रही है इनका प्रतीत हो रही है बल पहुंचाई तो इन सारे झमेलों में उलझाएंगे अब एक रसिक जन को इन कथाओं को इन कथाओं में यदि लेकर के बैठने लग जाए तो वो लग जाएगा जो रसिक जन है उसकी रुचि होगी केवल रस को प्राप्त करने तो श्री गदाधर पंडित बल्लवाचार्य जी के उस अवच्छेदकता अवच्छिन्न रूप में जो शास्त्रार्थ निरूपण कर रहे हैं जो खातियों का निरूपण कर रहे हैं सुन तो रहे हैं परंतु तो उसमें उनकी कोई विशेष रुचि नहीं हो रही है श्री बलवाचार्य बल्लाचार्य मन में विचार कर रहे हैं कि भाई बढ़िया रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है यहां पर भी श्री गताधर पंडित के पास में जाकर के भी बढ़िया रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा जब क्योंकि जब तक पंडित को उसकी जो प्रस्तुति है उस प्रस्तुति का कहीं सुंदर प्रतिक्रिया नहीं मिले तो उसको विशेष आनंद की प्राप्ति नहीं होती है मन विचार कर रहे हैं कि भाई हम उतने कालज्ञ नहीं हैं जितने कालज्ञ होना चाहिए कालज्ञ सर्वज्ञ जो समय को पहचाने वही ही सर्वज्ञ होकर के बराइमान्यथा केवल अपनी पंडिताई आई झाड़ता रहे तो तुम प्रसन्न होते रहो श्रोता तो उनका उनका रहेगा उसको तो कोई ऊर्जा आएगी नहीं एक दिन श्री बल्हचार्य जी श्री बल्हचार्य चरण आप श्री अद्वैताचार्य उनके एकांत में उनको देख रहे हैं तो अद्वैताचार्य के सामने अपने सर्व ज्ञान को प्रकट करने के लिए श्री ने एक प्रश्न उपस्थित किया इसको कहते हैं माने जानबूझकर के कोई प्रश्न खड़ा करना और फिर उसका उत्तर आए उसको पकड़ करके फिर बहस बहस करना आपस में झगड़ा करना और नहीं तुम ये गलत कर रहे हो ये हो बात में बात निकालना उसको कहते हैं उदग्राह तो उद्ग्राह करते हुए श्री बल्लवाचार्य चरण ने श्री अद्वैताचार्य से पूछा एक तरह से अपने पांडित्य को कहीं अधिक धार देने के लिए इन्होंने श्री अद्वैत आचार्य जैसे महाविद्वान से उस समय पूछा तो एक दिन भट्ट पूछिल आचार्य ये जीव प्रकृति पति करे मानव कृष्ण रे के जीव तो स्त्री है और श्री कृष्ण को वह पति करके मानता है तो जीव हो गई राम मोर पियू में राम की बहुरिया कबीरदास कहते हैं कि राम मेरे प्यारे हैं और मैं उनकी बहुरिया हूं उनकी पत्नी हूं तो जीव प्रकृति है और श्री कृष्ण उनके पति हैं प्रकृति मानते स्त्री और श्री कृष्ण उनके पति है अब पतिमता का ये काम है धर्म होता है कि वो पति के नाम को नहीं लेती है आत्म नाम गुरोर नाम, नाम नामा कृप श्रेय कामीयात नाम आपत्त्य कलत्र शास्त्र कहते हैं पांच लोगों के नाम नहीं ले जाते हैं आत्म नाम अपना नाम नहीं ले, लेते हैं कहती है उम्र घटती है घट जाए तो तो अपने नाम को नहीं लेना चाहिए आत्म नाम, नाम गुरु नाम गुरुजी का नाम भी नहीं लेते हैं गुरुजी का नाम कभी लेना हो तो बड़े से श्री श्री विष्णुपाद एक सौ इत्यादि विशेषण लगा करके तब श्री गुरुजी का नाम लिया जाता है तो आत्म नाम, गुरु नाम नाम कृपण से चौ जो अपने साथ में द्वेश रखता है और अत्यंत कृपण है उसका नाम भी नहीं लेते हैं शत्रु का नाम भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका नाम लेते ही मन में और झूझल आएगी इसलिए उसका नाम नहीं लिया जाए तो अच्छी बात है और श्रेष्ठ काम की कल्याण चाहने वाला जो व्यक्ति है नामापत्ति अपत्ति का तात्पर्य अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेते हैं पुरानी रीत तो ऐसी थी कि बड़े बेटे का बड़े लाला जी ऐसे कहते थे बड़े बेटे का नाम नहीं लेते थे उसकी आयु बढ़े और कलत्र कलत्र का मतलब है पत्नी का नाम और पत्नी पति का नाम कलत्र कहकर के पति पत्नी परस्पर भी एक दूसरे का नाम लेते हैं अजी सुन ऐसा कहकर के बोलते थे लोग तो पति का नाम पत्नी का नाम इनको जैसे नहीं लिया जाता है तो यहां पर जीव यदि पत्नी है तो वो कृष्ण मान का कैसे जोर जोर जो से उच्चारण करती है यह तो उचित नहीं है शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध है तुम्हारा कृष्ण नाम लो कौन धर्म है आप जोर जोर से कृष्ण नाम लेते हो यह कौन सा धर्म है आचार्य कहे आगे तुम धर्म मूर्तिमान इे पूछे ले कर समाधान श्री अद्वीत आचार्य ने टाल दिया बोले तुम्हारे सामने श्रीमत महाप्रभु विराजमान तो हैं साक्षात धर्म रूप हैं इनसे पूछ लो ये समाधान अपने आप कर लेंगे आचार्य कहे आगे तो शून्य प्रभु कहे तुम ना जाने धर्म मर्म ये सुनकर के श्री प्रभु ने उत्तर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय श्री बलवाचार्य को उत्तर दिया कि तुम धर्म के मर्म को नहीं जानते हो स्वामी आज्ञा पाले ए पतिव्रता धर्म पतिव्रता का मुख्य धर्म क्या है स्वामी की आज्ञा का पालन करना क्या नाम लिया जाए, नहीं लिया जाए जाए नहीं नहीं मुख्य धर्म है उसका मुख्य धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना और स्वामी ने ही श्री कृष्ण ने ही ये जीव को आज्ञा दी है कि पते रिख... आज्ञा निरंतर नाम ली पति ने आज्ञा दी हुई है कि निरंतर नाम लिया करो और कृष्ण नाम के द्वारा ही प्रेम की प्राप्ति होती है कृष्ण नाम के आभास का नामाभास का यह फल है कि सारे पापों की निवृत्ति और संसार बंधन की मुक्ति ये कृष्ण नाम के आभास का नामाभास का फल है मोक्ष की प्राप्ति और पाप की निवृत्ति परंतु तो संबंध ज्ञान पूर्वक यदि कृष्ण नाम लिया जाएगा तो उसका फल है शुद्धा भक्ति की प्राप्ति तो नामा बेटे का नाम लेने पर अजामिल की पापों की निवृत्ति हो गई और उसके संसार बंधन की भी निवृत्ति हो गई थी चाहते तो विष्णु दूत उसको अपने साथ में ले जाते परंतु तो अभी विशेष कृपा करते हुए श्रीमद गुरुदेव ने उन विष्णुदूतों ने को अपने साथ में नहीं ले गए जिससे संबंध ज्ञान उनको अब हो चुका है कि नारायण नाम बेटे का नाम नहीं है नारायण नाम श्री नारायण का है जिनके हम सेवक हैं ने को जब बताया तो संबंध ज्ञान पूर्वक जब नाम ग्रहण किया तो उसके द्वारा बैकुंठ सेवा की प्राप्ति होगी वैकुंठ नाथ की सेवा की प्राप्ति होगी इसलिए साथ में नहीं ले गए नाम के द्वारा सारे प्रारंभों की निवृत्ति हो जाती है अब की हो जाने पर शरीर गिर जाना चाहिए तुरंत तो परंतु तो ऐसा नहीं होता है श्री नाम भगवान कृपालु होकर के प्रार्थ के आभास को बना रहते बनाए रखते हैं प्रार्थ की निवृत्ति नहीं होती है ऐसा नहीं है प्रार्ध की निवृत्ति हो जाती है परंतु प्रार्थ का आभास बना रहता है आवास बना रहेगा तो शरीर बना रहेगा शरीर बना रहेगा तो आगे भजन होगा जब शरीर नहीं हो तो भजन कैसे होगा इसलिए नाम के द्वारा संचित क्रिया प्रारब्ध तीनों कर्मों की नृत्य हो गई फिर भी प्रारब्ध का आभास कहीं बना रहता है और इस आभास को ही प्राप्त करके संत के हृदय में गुरुजनों के हृदय में दीर्घता का दर्शन होता है बड़े बड़े गुरुजन, संत संतगण पहुंचे हुए वे भी कहते हैं हाय सारा जीवन में ही व्यतीत हो गया कुछ भी भजन नहीं बना हाय हम जो रोग भोग रहे हैं अपने पापों के कर्म का फल भोग रहे हैं अब कहा उनके पाप रहेंगे क्या निरंतर निरंतर कृष्ण नाम दे रहे हैं परंतु दीनता में प्रारंध का आभास बना रहता है तो उनमें दीनता उत्पन्न करने के, के लिए उनमें भजन का आनंद प्राप्त कराने के लिए हम शिष्यों को गुरुजनों की सेवा का सोवसर प्रदान करने के लिए श्री नाम प्रार्ध को तो नृत्य कर देते हैं परंतु प्रार्धाभास कहीं बना रहता है और जो नाम इत्यादि हुए हैं उन नामापराध के कारण ही उन संतों में कहीं कुछ जो कष्ट इत्यादि प्राप्त होते हैं वे ये समझते हैं कि हा हम अपने अपराध का फल भोग रहे हैं यह दीनता ये चार कारण संतों के अंतकाल में भी उनमें जो दीनता होती है उस दीनता में ये चार वस्तुएं विशेष रूप से कारण रूप में विराजमान होती हैं तो प्रभु ने कहा कि पतिर आज्ञा निरंतर तार नाम लेते पति ने आज्ञा दी है कि मेरे नाम का निरंतर कृष्ण नाम का जप करो इसलिए पतिर आज्ञा पतिव्रता ना पारे खुंडित पतिव्रता कभी भी पति की आज्ञा का खंडन नहीं कर पाएगी इसलिए हम लोग निरंतर निरंतर कृष्ण नाम सोते बैठते उठते चलते फिरते कृष्ण नाम हम निरंतर निरंतर ग्रहण करते हैं तो पति की आज्ञा का हम पतिव्रता खंडन नहीं करते हैं इसलिए हम जो नाम ले रहे हैं ये के धर्म का पालन कर रहे हैं पतिव्रता के धर्म का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं नाम ला फल पाए नाम लेने पर ही नाम के फल की प्राप्ति होगी नाम का फल नामे फल कृष्ण कृपाए प्रेम उपजाए नाम का मुख्य फल क्या है कृष्ण कृपा के द्वारा प्रेम की प्राप्ति नाम कृष्ण कृपा का आकर्षण करने वाला है और कृष्ण कृपा के आकर्षण के द्वारा प्रेम उत्पन्न होता है इसलिए सर्व को कुछ नाम तो संख्या पूर्वक अवश्य लेने चाहिए कुछ तो संख्या का नियम रखना चाहिए फिर नहीं हो तो तुम्हें कुछ संख्या पूर्ति जब हो जाए इसके बाद में चलते बैठते उठते सदा ही कृष्ण नाम करते हुए विराजमान और संख्या को यथासाध्य बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए तो नामिर फल कृष्ण कृपा प्रेम उप जाए नाम का फल है कृष्ण कृपा के द्वारा प्रेम की प्राप्ति होना सुन या श्री बल्ल भट्टोल निर्वचन ये सुन करके श्री बल्ल वे उनको जवाब मिल गया उत्तर मिल गया निर्वचन हो गए तो घर में जाकर के मन में विचार कर रहे हैं कि हाय सारी बात ठीक है जो कुछ भी कही जा रही है उसका खंडन नहीं किया जा रहा है सब बात ठीक कही जा रही है परंतु तो कोई मेरी पंडिताई को देख भी नहीं रहा है मैंने जो इत्यादि टीका लिखी उनमें मैंने जो पांडित्य का प्रवेशन किया है उस पांडित्य का कहीं प्रस्तुति करने का मुझे अवसर ही नहीं मिला और आज अवसर मिला है इन विद्वानों के आगे ये भी सुनना नहीं चाहते हैं मूर्खों के आगे मेरी टीका इतनी गंभीर है कि उसको कोई समझ नहीं पाएगा तो वो टीका बड़ी बड़ी बड़ी भावपूर्ण होकर के और गंभीर होकर के विराजमान है शास्त्रीय संपर्क जो संदर्भ हैं, उनसे युक्त होकर के बिराजमान इसलिए अब कहां मैं अपनी टीका का उद्घाटन करूं तो घरे आई दुखमने मन करें चिंतन घर जाकर के दुखमन से ये चिंतन करे हैं नित्य आमाई सभा कह पक्षाघात हाँ, मैं अपनी का अपने विद्वत्ता को कहीं प्रदर्शन करना चाहता हूं परंतु तो मेरा कक्षाघात हो जाता है मेरी बात को आगे कहीं बढ़ने ही नहीं दिया जाता है मेरे पंख पहले ही कतर दिए जाते हैं कक्षा घात हो जाता है एक दिन यदि ऊपर पड़े अमार बात कभी एक दिन तो ऐसा आए कि मेरी बात को कोई बड़ा करके माने तब मुझे परम सुख की प्राप्ति होगी और यहां पर जो मुझे बाह्य करके माना जा रहा है वो बाह्य करके न माने जाए मुझे भी अंतरंग रूपों में अपने अंतरंग पर के रूप में कहीं स्वीकार किया जाए ये इनके हृदय में अभिलाषा है स्वचन स्थापित आमि क्यों करे उपाय अपने वचन की स्थापना करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए एक दिन श्रीमद महाप्रभु जब एकांत में विराजमान हैं सबके सामने साथ में विराजमान हैं सभा में उस समय श्री बल्हचार्य आए श्री महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और सभाते कहें कि चुम्मा गर्व करी और उस समय कुछ मन में पंडित आई का गर्व धारण करके ये कह रहे हैं कि महाराज मैंने श्रीमद् भागवत की एक टीका की है उसका नाम सुबोधनी है नाम तो है सुबोधनी पर तो उसकी जो शैली है वो बड़ी पांडित्यपूर्ण है सामान्य लोगों के लिए तो बड़ी दुर्बोध है परंतु तो मैंने सुबोधनी टीका की है और उस टीका की एक विशेषता है कि भागवते स्वामीर व्याख्या कर पारे तार व्याख्यार बचन श्री भागवत में श्री श्रीधर स्वामी के जो वचन है उनका मैंने अपनी टीका में कहीं खंडन किया है अर्थात श्री बल्लवाचार्य चरण श्री श्रीधर श्री स्वामी स्वयं भी कई जगह कहते हैं कि हमने अपनी टीका जो की उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ अंश ऐसे हैं जिनको संप्रदायान और एक शब्द का प्रयोग किया श्रीधस्वामी पात ने कि संप्रदायान और संप्रदाय के अनुरोध से हम इस टीका को कर रहे हैं संप्रदाय का तात्पर्य है विष्णु स्वामी जो संप्रदाय है उसके अनुरोध से हम इस टीका को कर रहे हैं और प्राय विष्णुस्वामी और श्री अद्वैताचार्य श्री अद्वैत वेदांत इनमें कहीं सामंजस्य बैठ जाता है दोनों में कहीं ना कहीं सिद्धांत में अंत में जाकर के कहीं सामंजस्य मिलता है जैसे जगत को भले सत्यमाना बल्लाचार्य जी ने श्री स्वामी ने जगत को असत्य नहीं कहा शंकराचार्य तो जगत को अध्यास के कारण असत्य कहते हैं मिथ्या कहते हैं परंतु श्री स्वामी के श्रीमद् श्रीमदाचार्य चरण ये जगत को असत्य नहीं कहते हैं परंतु जगत को सभी वैष्णवगण परिवर्तनशील कहने के कारण परिणामी कहते हैं और परिणामी होने के कारण वो स्थायी नहीं है इसलिए जगत को स्वप्नबद्ध कह दिया गया जगत को स्वप्न कहना उसका तात्पर्य यही है कि जैसे सपना स्थाई नहीं रहता है इसी तरह से श्री ये जगत या स्थाई नहीं है प्रत्येक क्षण यह बदल रहा है गच्छतीत जगत जो चलता रहे निरंतर निरंतर परिवर्तन होता रहे उसका नाम है जगत संसार संसित संसार है जो निरंतर निरंतर घुमाता रहे उसका नाम संसार है तो जगत परिणामी है माने जैसा आज है वैसा कल नहीं दिखेगा प्रत्येक वस्तु में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है और प्रत्येक वस्तु अंत में कुछ परिणत हो जाएगी कोई देर से कोई बात जल्दी परिणत हो जाएगी ये बात तो कही तो मूलतः श्री शंकराचार्य तो जगत को अध्यास मानते हैं जैसे रस्सी में सर्ग की भ्रांति हो गई जैसे सीपी में चादी की रजत की भ्रांति हो गई तो शंकराचार्य तो अध्यास मानते हैं परंतु तो बल्लवाचार्य चरण और श्री विष्णु स्वामी ये श्री शिहस्वामी ये कोई भी अध्यास नहीं मानते ये कहते हैं कि ब्रह्म ने जब अपने आनंद तत्व को संकुचित कर लिया तो वह जीव बन गया ब्रह्म ही जीव बन गया जब अपने ज्ञान तत्व और आनंद तत्व दोनों को संकुचित कर लिया तो वह जगत बन गया तो श्री बल्हचार्य चरण भी आप जो तत्वार्थ दीप निबंध उस निबंध में इस सिद्धांत को स्थापित करते हैं कि सब कुछ नाम करके अपने सिद्धांत को स्थापित किया उनके सिद्धांत का नाम ही है ब्रह्मवाद कि ब्रह्म ही व तदम सर्वम उनके वचन हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ होकर के विराजमान है वह अपनी शक्ति का किंचित संकुचित संकोच करने के कारण जीव बन गया अपनी शक्ति का किंचित अधिक संकोच करने पर ज्ञान और आनंद दोनों शक्तियों का संकोच करके केवल शक्ति को ही दिखा रहा है तो उसका नाम जगत हो गया सत्ता मात्र होकर के विराजमान वो सत्ता भी स्थाई सत्ता नहीं है वह भी परिणामी सत्ता होकर के विराजमान परंतु जगत सत्य है ब्रह्म भी सत्य है जगत भी सत्य है और ब्रह्म ही सब कुछ होकर के विराजमान है ब्रह्म में जब कोई दोष भी आ जाए तब भी वो कहलाएगा ब्रह्म ही जैसे गंगा के जल में यदि कहीं नाली का जल भी मिल गया वो भी गंगा जल ही बन जाता है ऐसे ब्रह्म में पहुंच करके सब कुछ ब्रह्मरूपी हो जाते हैं श्रीमद बल्हचार्य ने जलभेद नामक उनका जो ग्रंथ है उस जलभेद नामक ग्रंथ में यह स्थापन किया तो बल्हचार्य यहां पर कह रहे हैं कि मैंने जो टीका लिखी उसमें श्रीर स्वामी का स्पर्श भी नहीं किया है परंतु ऐसा है नहीं अनेक अनेक जगह श्रीर स्वामी की पंक्ति भी योगी यो प्राप्त होती हैं, श्री सुबोधनी जी में भी तो पंत मुख्य रूप से यही बात कही गई कि भागवते स्वामी व्याख्या करी अच्छे खंडन मैंने श्रीमद् भागवत में जहां श्री श्रीधर स्वामी ने संप्रदायान अनुरोधीन कोई व्याख्या की है उसका मैंने खंडन किया सभी वैष्णवों ने श्री जीव गोस्वामी जी भी अनेक अनेक जगह जहां श्री केवल शुद्ध अद्वैत वेदांत की जहां व्याख्या हो रही है केवल अद्वैत की व्याख्या हो रही है उन अंशों का खंडन करके सर्वता बदल करके भक्ति परक को ही स्थापित करते हैं और जीव और ब्रह्म की परम एकता को स्थापित नहीं करते जीव और ब्रह्म दोनों एक है ये कभी नहीं सदा जीव को तटस्था शक्ति के रूप में प्रस्तुत करेंगे और ईश्वर को स्वरूप शक्ति के रूप में प्रस्तुत करेंगे ई तो न पारे तार व्याख्या वचन मैं बलवाचार चरण कर रहे हैं कि मैं शीरा स्वामी के व्याख्या के वचनों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता हूं इसलिए मैंने शीरा स्वामी की टीका का खंडन किया है सही व्याख्या करे यहां यही पढ़े आने एक वाक्यता नहीं पाते स्वामी नहीं माने श्री श्री स्वामी की टीका में मुझे एक दोष दिखा है श्री स्वामी की टीका में मुझे एक कहीं कमी दिख रही है सही व्याख्या करें या यही पढ़े आनी कि वे एक जगह एक व्याख्या करते हैं दूसरी जगह आनी दूसरी तरह की व्याख्या करने लगते हैं कभी तो जीव को कृष्ण का दास बताते हैं कभी जीव और ब्रह्म दोनों के एकता स्थापित कर देते हैं इसलिए एक वाक्यता नहीं उनके टीका में एक वाक्यता नहीं है ताते स्वामी नहीं माने इसलिए स्वामी को मैं नहीं मानता हूं शीध स्वामी की टीका को मैं प्रमाण नहीं मानता हूं प्रभु ने हंस करके कहा बोले ना ये तो बात गलत हो जाएगी शिव स्वामी की तो टीका को तो प्रमाण मानना ही पड़ेगा व्यासो व्यक्ति शुको व्यक्ति अहम व्यक्ति या अन्यो व्यक्ति न व्यक्ति वाह अहम के साथ में व्यक्ति नहीं आएगा वेद में आना चाहिए परंतु तो अहम शब्द यहां पर शिव के लिए है शिव का बाचक होकर के वो अहम शब्द है तो अहम व्यक्ति अहम माने अहम शब्द वाच्य भगवान शिव वे व्यक्ति ये प्रथम पुरुष जो है वो प्रथम पुरुष का व्यक्ति शब्द क्रिया उसका प्रयोग हो जाएगा तो व्यासो व्यक्ति शुक्र व्यक्ति अहम व्यक्ति या अन्य व्यक्ति न व्यक्ति वाह कोई दूसरा जानता है नहीं जानता है परंतु तो श्रीधर सकलम व्यक्ति श्री नृसिह प्रसादता श्री नृसिंह प्रसा भगवान की कृपा के द्वारा क्योंकि ये जो टीका है ये स्वयं श्री नृसिंह भगवान ने ही श्री श्रीधरी टीका लिखी है वे सबको जानते हैं और उनकी टीका का कौन खंडन कर सकता है क्योंकि वागीशा शाह हृदय लक्ष्मी यसे यसे आस्ते हृदय श्री नृसिंह महम भजे श्री नृसिंह भगवान की वंदना करते हुए श्री स्वामी कह रहे हैं अपनी टीका के प्रारंभ में कि वागीश यदन जो सरस्वती है वह तो उनके मुख में विराजमान है सर्वश्रेष्ठ सरस्वती वह उनके मुख में विराजमान है लक्ष्मी वक्षसी, जिनके वक्षस्थल के ऊपर श्री वत्स का चिन्ह लक्ष्मी का चिन्ह है और आसने हृदय संबित जो ब्रह्म ज्ञान है वह उनके हृदय की ही कांति है ऐसे श्री नृसिंह माम बजे श्री नृसिंह की मैं वंदना कर रहा हूं तो श्रीधर श्रीमद भागवत की व्याख्या मैंने इसीलिए श्री स्वामी की व्याख्या बलवाचार जी कहने मैंने खंडन के महाप्रभु हस्कर के हैं बोले ना ना ना श्री स्वामी की व्याख्या का कोई खंडन नहीं कर सकता है जहां कोई बात अपने सिद्धांत के अनुरूप नहीं हो वहां ये समझना चाहिए कि विद्वान जन कुछ स्वमत से लिखते हैं कुछ परमत से लिखते हैं स्वेच्छया लिखतम किंचित किचित परिचया श्री श्रेय स्वामी ने भी कुछ स्वेच्छा से लिखा है कुछ परीक्षा से उन्होंने संप्रदाय के संप्रदाय के लोग विष्णु स्वामी संप्रदाय के जो लोग हैं वे कहीं या अद्वित संप्रदाय के लोग हैं वे कहीं खंडन नहीं करें। श्री श्री स्वामी को लेकर के बड़ा विवाद है कुछ लोग श्री स्वामी को विष्णुस्वामी संप्रदाय का संयासी मानते हैं कुछ लोग विष्णु स्वामी का करके जगन्नाथ पुरी के जो वर्तमान श्री शंकराचार्य श्री निश्राण जी महाराज परम पूज्य वे कहते हैं कि शिव स्वामी तो हमारी शंकराचार्यों की परंपरा में स्थित है और वहां के जो पुरी पीठ है उस पुरी पीठ के वे कहीं शंकराचार्य पद के ऊपर रहे कौन से संख्या बताते हैं कि इस नंबर के शंकराचार्य होकर के श्री शिव स्वामी विराजमान तो श्री शंकराचार्य को लेकर के विष्णु स्वामी या श्री केवलाद्वैत दोनों मतों को लेकर के कहीं विवाद है पद दोनों के मत कहीं अंत में जाकर के मिलते हैं श्री स्वामी और श्री शंकराचार्य इनके पदों को भी तो शिवस्वामी और विष्णु स्वामियों के बीच में जो दक्षिण में संघर्ष रहा उसमें विष्णुस्वामियों के बहुत सारे सिद्धांत को शिव के स्थापित किया गया और अद्वैत परक बताकर के उनको स्थापित किया गया और इस दृष्टि से अनेक अनेक जो विष्णुस्वामी संप्रदाय के आचार्य रहे उनको कहीं शंकराचार्य के मत में भी स्थापित किया गया और उनको शंकराचार्य के मत में अंतर्भुक्त माना गया तो प्रभु कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये उचित नहीं है जीव और ब्रह्म इन दोनों में कहीं ना कहीं भेद मानना ही चाहिए सेव्य सेवक भाव कभी समाप्त नहीं होना चाहिए मोक्ष की स्थिति में भी सेव्य सेवक भाव समाप्त नहीं होता है तो प्रभु हासे कहे स्वामी न माने यही जन भीतर तारे करिए हंसी करते हुए अब ये दो महापुरुषों की मित्रता की बात है उस मित्रता की बात में कहा कि जो स्वामी को नहीं माने फिर उसको तो कहीं चंचल स्त्री कह दिया जाए ऐसा कहकर के चुप कह दिया चुप कर दिया जी को कि मैने ऐसा मत कहो तुमारी टीका में भी श्री स्वामी का बहुत उपयोग किया गया है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया है और श्री श्री स्वामी उनके सिद्धांत को तो सबको मानना पड़ेगा सकलम व्यक्ति श्री प्रसाद प्रसादता श्री नृसिंह प्रसा भगवान की टीका का उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं श्रीधर सकल सब कुछ ही जानते हैं उसको कहीं संप्रदाय अनुरोधित ने कहीं निरूपण कर दिया है सब लोग उस समय देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं शिविर महाप्रभु के इस वचन को सुन करके सब लोग परम परम हर्षित भी हो रहे हैं कि श्री स्वामी का जो कहीं अवमूल्यन किया गया था वह अवमूल्यन न करके अब श्री स्वामी की भी उचित उनका मूल्य स्थापित किया गया है उनकी उचित महिमा उनको स्थापित किया गया जगते गौर अवतार अंतरे अभिमान जाने आहार श्री कविराज कहते हैं कि श्रीमद महाप्रभु का अवतार ही जगत का कल्याण करने वाले के लिए हुआ है और श्री बल्लभाचार्य के माध्यम से उन्होंने केवल पांडित्य के आधार पर श्रीमद् भागवत की जो व्याख्या है उस व्याख्या को कहीं निराश किया उसका उसको दूर करने का प्रयास किया कि भक्ति आ भागवतम शास्त्र पुरानी कहा उक्ति है कि भक्ति भागवतम शास्त्रम न तर्कण न ये एक महापुरुषों की अभियुक्तों के वचन है अभियुक्त माने विद्वान आजकल अभियुक्त शब्द का बड़ा गलत अर्थ होता है कोई कहते तुम अभियुक्त हो तो आदमी नाराज हो जाएगा पर मैंने कौन सा माफ किया है किसकी चोरी की है मुझे अभियुक्त बता रहे हो परंतु संस्कृत में अभियुक्त शब्द बड़े आदर के अर्थ में प्रयुक्त होता है विद्वत्ता के अर्थ में तो अभियुक्त वचन जो है वो यही है विद्वानों के वचन यही है कि भक्त्या भागवतम शास्त्रम भागवत शास्त्र की व्याख्या भक्ति के आधार पर ही करनी चाहिए न तर्क न विद्या तर्क और विद्या के आधार पर भागवत की व्याख्या कभी भी नहीं करनी चाहिए एक बार देवानंद पंडित श्रीमद महाप्रभु के बड़े निकट के प्रिय जन हैं और ये श्रीमद भागवत के अध्यापक हैं, विद्यार्थियों को श्रीमद भागवत पढ़ा रहे हैं। और महाप्रभु नदिया में कीर्तन करते हुए जिसे में निकल रहे हैं कीर्तन करते हुए जा रहे हैं श्रीमद् भागवत के श्लोक को जब ये व्याख्या कर रहे हैं तो श्लोक को बड़े सुंदर ढंग से ये पढ़ रहे हैं उसको महाप्रभु ने सुना और सुन करके एकदम रुक गए चलते चलते रुक गए और तो कान लगा करके सुन रहे हैं तो श्लोक को जब पढ़ा जा रहा था तब तो महाप्रभु को बड़ा आनंद आ रहा था जैसे ही उन्होंने उसकी व्याख्या करना प्रारंभ किया महाप्रभु एकदम व्याकुल हो हो गए, पर हो गए, गए, एकदम व्याकुल व्याकुल और और होकर के सीधे भीतर गए। और उनके सामने जो पुस्तक रखी हुई थी उस पुस्तक को छीनने लगे मानो ये कह रहे हैं कि तुमको इस भागवत को छूने का अधिकार नहीं है बिना भक्ति के केवल आद्वैत पर व्याख्या करोगे तो इसको मत छू ये कहते हुए जब भागवत को छीनने लगे उसी समय महाप्रभु के साथ में और लोग थे उन्होंने महाप्रभु को रोक तो दिया नहीं, नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए ये बड़ा अपराध हो जाएगा जब ध्यान किया तो महाप्रभु उनको वंदना कर रहे हैं कि भैया तुमने बड़ा अच्छा किया जो मुझे आज महत अपराध से बचा लिया भगवत अपराध से बचा लिया सेवा अपराध से बचा लिया नहीं तो ये सेवा प्राप्त हो जाता भगवत स्वरूप का की हो जाती व्यास आसन के ऊपर जो बैठा है जो भागवत जी जो पढ़ा रहे हैं सामने विराजमान हैं वे साक्षात भगवत स्वरूप हैं और उनके साथ में ये छीना झट्टी करें तो यह कहीं सेवा प्राप्त हो जाएगा जो श्रीमद भागवत श्री कृष्ण जिसके मुख से जितना कहलवा रहे हैं उतना वो कह रहा है यही समझ करके जो वक्ता है उसमें तो दोषी दोष हैं उनके दोषों को विध्वजन क्षमा कर देते हैं परंतु तो श्री कृष्ण के जो वचन हैं श्री श्रीमद भागवत के वचन उनको वे इष्ट करके ही मानते हैं तो प्रभु उस समय बड़े आनंदित हुए उन्हीं देवानंद पंडित ने जब बहुत दिन बाद श्री वक्रेश्वर जी की आराधना की उनकी वक्रेश्वर मारेज उनकी जब सेवा की गुरु की सेवा की तो इनके हृदय में भागवत का कुछ कुछ अर्थ अब स्पष्ट होने लगा पहले तो पांडित्य का प्रयोग करते थे और अद्वैत वेदांत एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को फर्स्ट एकदम आकर्षित कर जब बाद में वो पढ़ता है तब उसको लगता है अरे इसमें तो बहुत कमी है परंतु एक बार अद्वैत वेदांत इतना प्रभावशाली है और उसकी पद्धति इतनी सुंदर है कि एक व्यक्ति एक बार व्यक्ति सभी पहले पहले पहले सभी सभी लोग एकदम अद्वित वेदांत की ओर केवल अद्वित की ओर एकदम आकर्षित हो जाते हैं और इंटेलेक्चुअल जो है वे तो अद्वैत वेदांत की बहुत जल्दी शुरू शुरू में आकर्षित होते हैं और उसको ही करके क्योंकि वो सारी वस्तुओं को कहीं अपने भीतर समेटने का और किसी वस्तु को सब ओर से छूने का एक प्रयास करता है और जो वस्तु समाज को सभी ओर से प्रभावित करे उसका यशोगान उसका स्वस्थ वाचन सभी करते हैं इसलिए अद्वैत वेदांत का केवला द्वैत का सभी बुद्धिमान जितना भी वर्ग है उस सब ने बहुत आदर किया बाद में जाकर के जब उसकी गहराई में घुसते हैं तब तो बहुत सारे लोग अद्वैत वेदांत को छोड़कर के केवला द्वैत को छोड़कर के, फिर जो विभिन्न सेव्य सेवक भाव वाला जो अद्वैत है द्वैत वाला जो अद्वैत है उस द्वैता द्वैत की ओर शुद्धा द्वैत की ओर विशुद्धार द्वैत की ओर अचिंत द्वैता द्वैत की ओर वे कहीं आकर्षित होते हैं परंतु तो अद्वैत को सब प्रकार करके रखते हैं अद्वैत सबके साथ में जोड़ा हुआ है और द्वैत और अद्वैत यह कहने पर कभी भी चौंकना नहीं चाहिए बोल भाई दिन भी है, भी है ऐसा कैसे कैसे कहोगे जहां दिन होगा वहां रात नहीं होगा जहां द्वित होगा वहां अद्वैत नहीं होगा जहां तो होगा वहां देद, देद नहीं होगा एक जगह दोनों कैसे हो सकता है यह व्यक्ति के हृदय में एक आए एकाएक ये प्रश्न उपस्थित होता है कि द्वैताद्वित कैसे हो जाएगा या तो दैत कहो या अद्वैत कहो दो विरोधी चीज कैसे हो जाएंगे एक साथ तो इसमें चौंकने की जरूरत नहीं है जहां द्वैत कहा जा रहा है वहां अद्वैत का खंडन नहीं किया जा रहा है इसको कुछ इस तरह से समझना चाहिए जैसे कहीं शास्त्रीय संगीत का बड़ा सुंदर गायन हो रहा है और एक व्यक्ति दो मित्र हैं इनमें एक मित्र तो संगीत के तत्व को जानता है और दूसरे को संगीत का कुछ पता नहीं है तो वो जानकार मित्र से पूछता है क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो मित्र है वो यही कहेगा कि तुम कुछ नहीं जानते यहां पर कुछ नहीं जानते ये जो कहा जा रहा है वो उसके बुद्धि का निषेध नहीं है वह उस विषय का निषेध है कि संगीत के विषय में तुम कुछ नहीं जानते हो उसके प्रज्ञा का निषेध नहीं है उसकी बुद्धि का निषेध नहीं है तुम्हें बुद्धि तो है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि तुम्हें बुद्धि नहीं है तुम कुछ नहीं जानते इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें बुद्धि का अभाव है संगीत के विषय में तुम बहुत थोड़ा जानते हो यह उसका अर्थ है इसी प्रकार जहां ये कहा जा रहा है कि है, है।, है कि अद्वैत नहीं द्वैत है इसका तात्पर्य है कि द्वैत का अद्वैत का पूरी तरह से खंडन नहीं किया जा रहा है हम अद्वैत को जिस दृष्टि से ले रहे हैं उस दृष्टि मात्र का खंडन किया जा रहा है सेव्य सेवक भाव को कहीं त्याग कर देना यह हमको स्वीकार नहीं है इसके एक अंश को स्वीकार कर रहे हैं तो जैसे तुम कुछ नहीं जानते यहां पर संगीत वाले अंश को तो नहीं जानते पर तुम में बुद्धि है दोनों वस्तुओं को स्वीकार किया गया तुम बुद्धिमान भी हो और अज्ञि भी हो यह दोनों वस्तुओं का जैसे स्थापन कर दिया जाए ऐसे ही जहां कहा जा रहा है कि द्वैता द्वैत दोईत। वहां पर यह कहा जाएगा कि शक्ति के रूप में तो शक्ति शक्तिमान के अभेद के रूप में तो अद्वैत है परंतु तो, पूर्ण अद्वैत नहीं है जीव और ईश्वर इन दोनों में सेव्य सेवक भाव द्वैत सर्वदा बना रहेगा मोक्ष की स्थिति में भी और व्यवहार की स्थिति में भी दोनों सदा सदा बने रहेंगे तो ये कहने का ही एकमात्र तात्पर्य होता है इसलिए दो विरोधी वस्तु एक साथ आ जाए अद्वैत कह रहे हैं तो कोई दूसरा विशेषण नहीं है परंतु विशिष्टाद्वैत कह रहे हैं तो शंकराचार्य श्री रामचार्य कहीं ये कह रहे हैं कि जीव जगत ईश्वर के विशेषण होकर के विराजमान है ईश्वर उनसे विशिष्ट होकर के विराजमान है यह विशिष्टाद्वैत का तात्पर्य हुआ तो अद्वैत का खंडन एक अंश में है अद्वैत को स्वीकार भी किया गया है और उससे कहीं भेद भी दिखाया गया शुद्धा द्वैत का तात्पर्य है कि जब तक ये जीव माया के आवरण में विराजमान है तब तक या अपने आप को माया का दसमान रहा है परंतु जब कृष्ण शरणागत हो जाएगा उस समय कृष्ण के साथ में ही या तो ये स्वरूप सायुज्य प्राप्त करेगा या लीला सायुज्य प्राप्त करेगा बल्हचार्य सायुज्य का अर्थ लीला सायुज्य मानते हैं मुख्य रूप से कोई कोई अधिकारी हैं जो कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ब्रह्म में कूटस्थ होकर के सायुज्य प्राप्त कर लें उनका भी निषेध नहीं करेंगे कि ज्ञानी जन कूटस्थ होकर के ब्रह्म में लिंग हो सकते हैं परंतु बल्वाचार्य का ये मुख्य लक्ष्य नहीं है बल्भाचार्य का मुख्य लक्ष्य है पुष्टिमार्ग का मुख्य जो प्रतिपाद्य है वो लीला की प्राप्ति है कि लीला में प्रवेश करके श्री प्रिया लाल की श्री व्रेन्द्र नंदन श्री कृष्ण की हम सेवा करें बल्लव श्रीणाम भवन लाशन तासाम भावने, भावने आयुक्त है सही सर्व फलानुभाव नागजी भट्टी की वार्ता में नागजी ने एक बार श्री बिठलनाथ जी से प्रश्न किया कि पुष्ट मार्ग के सिद्धांत को संक्षेप में कह दो टुक में कहो टुक मे एकदम संक्षेप में उनके सिद्धांत का वर्णन करो उस समय श्री भिठलनाथ जी ने गुसाई जी ने एक श्लोक लिख करके भेजा कि यकुरियाल बल्लभ श्रीणाम भावने लाश नर्त ने तासान भावने युक्त श्री के श्री ब्रज गोपिका के भवन में माने नंद भवन में और अल्लासन जय जय जय भाई तो और अल्लासन माने रास मंडल में यकोरिया तासाम भावनी आयुक्ता श्री यशोदा यशोदानंद इनकी भावना सखाओ की भावना और श्री ब्रज गोपिका की भावना से सान भावनी सही सर्व फलानुभाव जो ब्रवासियों की भावना से अपनी भावनाओं को मिलाकर के रहता है वही पुष्ट मार्ग के फल को प्राप्त करने वाला तो लीला साहिब जी ही बल्हवाचार्य चरण का मुख्य तात्पर्य होकर के विराज तो बल्हवाचार्य जहां साहित्य की बात करते हैं वहां पर श्री बल्वाचार्य चरण दोनों तरह तो के साहित्य को मानते हैं कभी ब्रह्म में कूटस्थ होकर के भी वो स्थित हो सकता है कोई कोई परंतु उसमें स्वाद नहीं है उसकी सरला उपेक्षा की गई कि जहां सेवा सुख नहीं है ऐसे ब्रह्म को लेकर के हम क्या करेंगे भक्तों की तरह से ही उसकी निंदा करेंगे उसकी उसको कभी भी चाहेंगे नहीं क्योंकि पुष्टि मार्ग का जो उपास्य तत्व है वो कौन है श्री गुसाई जी भक्ते हंस नामक ग्रंथ में आप आदेश करते हैं श्री गुसाई जी की हमारे यहाँ का उपास्य कौन है मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षादि विधिव रमते निज भक्तेश सर्वस्व कि मेरा सर्वस्व कौन है बोले मंत्रोपासन मंत्रोपासन का तात्पर्य है गायत्री आदि मंत्रों की उपासना से जो अस्पृष्ट है रागमयी उपासना ही जहां पर चलेगी ऐश्वर्यमयी सब में जो व्याप्त होकर के विराजमान है उसकी उपासना करने से हमारा काम भी चलेगा मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा वैदिकी दीक्षा वो हो कौन सी बोलो यज्ञ करने के लिए जहां पर वृतक्षा मात दीक्षा दाक्षाय अच्छा इत्यादि मंत्र के द्वारा यज्ञ करने के लिए बैठे वो हुई वैदिक दीक्षा उस वैदिक दीक्षा से मेरा उपासन नहीं मिलेगा पुष्ट पुरुषोत्तम उनकी प्राप्ति नहीं होगी गुसाई जी कह रहे मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा भी तांत्रिक जो दीक्षा उनके द्वारा भी उसकी प्राप्ति नहीं होगी ंत्रिकी दीक्षा का मतलब है कि जहां भगवान की विभिन्न विभूतियों उनका भी पूजन किया जाए विभूति सहित जहां भगवान का आराधन किया जाए वो है तांत्रिकी पूजा उस तांत्र पूजा के द्वारा ऐसी ब्रह्म का दर्शन किया अब ब्रह्म सर्वत्र फैला हुआ है तो कहां कहां किस किस की पूजा करने के लिए जाएंगे तो जो व्यापक है उसको ही कहीं श्री चक्र गोपाल यंत्र इत्यादित में यंत्र के रूप में उसको सीमित किया क्योंकि अनंत कोट ब्रह्मांड उनका पूजन करने के लिए तो कहां कहा का जाएंगे उस अनंत कोट ब्रह्मांड में अनंत शक्ति जो भगवान की हैं उनको ही कहीं छह जो त्रिभुज है जो त्रिभुज एक दूसरे में फंसे हुए हैं उन त्रिभुजों के बीच में उनके कुआओ उनके संदेह स्थलों पर भगवान की विभिन्न शक्तियों का ध्यान करें अब भगवान के ऐश्वर्य का तन्य विस्तार जहां पर विस्तार किया जाए भगवान के वैभव भग का उसका नाम है तान तंत्र उस भगवान के ऐश्वर्य के साथ में भगवान की पूजा की जाए वो हो गई तांत्रिकी पूजा अब तांत्रिक की मिश्रित पूजा कौन सी हुई कि पहले श्री चक्र की स्थापना की श्री चक्र का पूजन किया श्री चक्र में विभिन्न शक्ति उनका पूजन किया और उस शक्ति उस चक्र के भीतर उस यंत्र के भीतर गोपाल यंत्र श्री यंत्र उनके भीतर श्री भगवत शिव ग्रह उनको स्थापित करके उनकी पूजा कर रहे ये हो गया वैदिकी तांत्र की मिश्रित पूजा इनमें तांत्रिक पूजा करने पर कहीं ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है इसलिए पांच की पूजा को मैं निज भजन में कहीं विक्षेप प्राप्त हो जाएगा ऐश्वर्य आएंगे तो फिर विक्षेप प्राप्त हो जाएगा यश आएगा तो भजन में विक्षेप प्राप्त हो जाएगा इसलिए वैद्य की पूजा ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और वैद्य की पूजा का तात्पर्य है कि श्री वैदिक मंत्रों के द्वारा श्री विग्रह में भगवत प्रतिष्ठा स्थापित करके या श्री गुरुदेव के माध्यम से श्री भगवत श्री विग्रह उनकी स्थापना करके उनकी आराधना की जाए तो तीन प्रकार की पूजा द्वार संस्कृ में निरूपण की गई वैदिकी पूजा तांत्रिकी पूजा वैदिकी तांत्रिकी मिश्रित पूजा इनमें तांत्रिकी पूजा में भगवान के वै मात्र का सर्वोत् विवेचन एक एक पूजन विशेष रूप से किया जा रहा है एक एक शक्ति का अलग अलग मंत्र उसका अलग विनियोग उसका पूजन किया जा रहा है ये होगी तांत्रिकी पूजा उस तांत्रिक की पूजा को की पूजा का तात्पर्य है कि शिव ग्रह जो मन की अभीष्ट मूर्ति हैं, आठ प्रकार के कोई रत्न की बनी हुई है पाषाण की कोई मृतका की बनी हुई है कोई लिखी हुई मूर्ति है कोई जल के रूप में मूर्ति है कोई मानसी होकर की मूर्ति है कोई वेदी के रूप में कहीं मूर्ति है तो आठ प्रकार की जो भगवान की मूर्ति है उन आठ प्रकार की किसी एक मूर्ति को अपना करके उस मूर्ति में अपने हृदय को स्थापित किया जाए अपने प्राणों को ही मानो सेव्य सेवक भाव से, से स्थापित किया जाए वह हो गई कहीं वैद्य पूजा तो वेद मंत्र के द्वारा या जिनके हृदय में भगवत तत्व विराजमान है ऐसे श्रीमद गुरुदेव उनके द्वारा श्री विग्रह उनका पंचामृत करा करके उन्होंने अपने प्राणों की अपनी कृपा की जैसे उसने प्रतिष्ठा की और उस श्री विग्रह का हम पूजन करते हुए विराजमान है तो ये वैद्य पूजा ही प्रधान तो एक वैद्य की पूजा हो गई प्रसंगान्तर हो गया परंतु तो प्रसंग आ गया इसमें बात, बात कर रहे हैं वैद्य की पूजा हो गई दूसरी हो गई तांत्रिक की पूजा जहां पर भगवान का अनंत वैभव उसको कहीं यंत्र के रूप में आ, अंकित करके वहां पर उनका पूजन किया जाए तीसरी हो गई वैद्य की तांत्रिकी मिश्रित पूजा जहाँ यंत्र के बीच में भगवान को स्थापित करके वहां पर ठाकुर की पूजा करते हुए विराजमान हो तीनों प्रकार की पूजाओं को करते हुए इनमें वैदिकी पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि की पूजा में बहुत उपकरण चाहिए और कहीं यदि मंत्र इत्यादि की हो जाए तो उसका अपराध भी बन जाएगा सेवा में परंतु वैदिकी पूजा में भगवान बड़े कृपालु हैं और वे भक्ति के भाव को भावग्राही जनार्दना होकर के भाव को ग्र... विराजमान है इससे वैदिक की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है तो श्री बल्हाचार्य चरण का प्रसंग जो है उस प्रसंग में यही कि श्री बल्माचार्य भी यही कहते हैं श्री गुसाई जी यही कह रहे हैं कि मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अस्पृष्ट हो और आदि के द्वारा अन्य योग इत्यादि जितने भी साधन हैं उन सबों से भी भिन्न होकर के रमते निज जो श्री यशोदा जी के गोदी में विराजमान है जो सखाओं के को कंधे पर चढ़ा करके कंधे पर चढ़ रहे हैं चढ़ा रहे हैं इस प्रकार जो क्रीड़ा करते हुए विराजमान है जो प्रियाओं के साथ में तथा आते सुशे भगवान देव की स्वतः जो सदा क्रीड़ा करते हुए विराजमान है ऐसे मेरे भक्तों में जो सदा रमण करते हैं समेष सर्वस्व वे ही पुष्ट पुरुषोत्तम हैं और वे पुरुषोत्तम ही मेरे सर्वस्व हो करके विराजमान हैं। तो श्रीमद् है चरण का भी अंत में सेव्य सेवक भाव को ग्रहण करके ही पूजन करना था परंतु वे अपनी सिद्धांत को स्थापित करने पर इस बात को कहीं शास्त्री पूरा का पूरा जो महामहल है उस शास्त्रीय महल के रचना में उसकी एक एक पत्ती उनकी खुदाई में स्कल्पन में इतने ज्यादा अभिनवेश प्राप्त कर लेते हैं कि श्रीमद महाप्रभु का जो परकर था वो महाप्रभु का परकर उस विस्तार में उस ऐश्वर्य के वर्णन में कहीं फंसना नहीं चाहता है इसलिए कोई भी उस वस्तु को सुनना नहीं चाहता है तो जगत हित गौर अवतार श्री कृष्णदास कबीराज कह रहे हैं कि जगत के हित करने के लिए गौरव का अवतार था अंतरे अभिमान जाने आक्षय तहार श्री पांडित्य का जो अभिमान किसी पंडित में है इसको भगवान जानने में देर नहीं लगती है इसलिए नाना अवजाने भक्ते शोधे भगवान भगवान का एक स्वरूप होता है कि भक्त में यदि कहीं कोई अन्य अभिलाषा आ गई भोग मोक्ष और यश भक्ति में यदि ये आ गए तो भगवान उनका भी शोधन करते हैं श्रीमद गुरुदेव की कृपा से हृदय रूपी क्यारी में जब भक्ति लता का बीज बोया जाता है भक्ति लता का बीज है कृष्ण नाम अर्थात नाम श्रवण कराया जाता है तो वो बीज उसको यदि साधन भक्ति अर्थात नियम कि मुझे इतनी माला करनी है पूर्वक आदि नियमों के द्वारा यदि उस बीज को खाद पानी से आ जाए तो खाद पानी से सींचने पर उसमें दो पत्तियां उत्पन्न होती हैं क्लेश अग्नि और शुद्धा साधन भक्ति में दो पत्ती उत्पन्न होती हैं और फिर वह धीरे धीरे पत्तियां बढ़ती हैं और कुछ जो बीच की डंडी है वो पुष्ट तो होती हुई विराजमान अब यदि पुष्ट तो हो रही है तो जैसे वो पौधा बढ़ा है वैसे कहीं खरपतवार भी बढ़ सकती है घास फूस भी उसके साथ में बढ़ जाएगी इसलिए एक माली घास फूस को उखाड़ करके फेंक देता है घास फूस क्या है भोग मोक्ष की इस स्प्रहा वो यह है घास फूस चलो घास फूस भी हटा दी पौधा और बढ़ने लगा परंतु यदि हाथी आ गया और हाथी ने उस नए पौधे पौधे को जो जम गया है उस पौधे को भी जमे हुए पौधे के ऊपर भी पैर रख दिया अपनी सूर से उखाड़ दिया तो पौधा तो अभी नया नया जमा है उसको उखाड़ने में देर नहीं लगेगी तो हाथी से भी बचाना है जो खलपत बार है उससे भी बचाना है और मैने जो साथ के साथ में आने वाली जो भोग मोक्ष की इच्छा है उससे भी भक्ति रूपी लता तो बचाना है फिर हाथी नहीं आ जाए हाथी कौन है हाथी है नाम अपराध सेवापराध वैष्णव अपराध इन हाथी से भी उस लता को बचाना है अब हाथी से जब बचा लिया तो अब पेड़ पूरा जम गया लता पूरी जम गई परंतु तो उस समय भी एक बीमारी हो सकती है वो बीमारी है कि उसके ऊपर कहीं डूडर्स आ जाए उसके ऊपर कहीं अमरबेल आ जाए अमरबेल क्या है बोले भजन करेंगे तो भजन के साथ साथ दो चीज कहीं ना कहीं आती ही है एक तो यश और एक कहीं सिद्धि भी अपने आप आ जाती है परंत यशो सिद्धि रूपी माने भोग और यश लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा रूपी डूडर्स जो आए अमरबेल यदि आई तो वो अमरबेल अमरबेनों सारे भल, फल को सारे रस को चूस लेगी भजन रह जाएगा ठंड ठंड पा वो लता फिर बढ़ नहीं पाएगी लता उचित फल नहीं दे पाएगी इसलिए साधन भक्ति को भी बढ़ाने के लिए साधक का कर्तव्य यह है कि वह कहीं भोग मोक्ष की इच्छा रूपी खरपत बार को उखाड़ करके फेंके वह अपराध रूपी हाथी से उस फसल को बचाए और वह लाव पूजा प्रतिष्ठा रूपी जो अमरबेल आ रही है उस अमरबेल से भी उस भक्ति लता को बचाए इस प्रकार यदि बचा करके विराजमान होगा तब जाकर के वह भक्ति लता पूरी तरह बढ़कर के श्री कृष्ण रूपी तमाल वृक्ष का कल्प वृक्ष का आश्रय ग्रहण करके विराजमान होगी और उस भक्ति का परम फल कृष्ण सेवा रूपी सुख की प्राप्ति होगी यदि लाल पूजा प्रतिष्ठा रूपी डूडर्स आ रहे हैं खरपुर बार आ रही है तो ठाकुर इतने कृपालु हैं कि साधक को किसी अपने प्रियजन के माध्यम से भी वह ये उपदेश देते हैं कि इन लाल पूजा प्रतिष्ठा को मत आने देना जैसे यहां श्रीमद महाप्रभु ने श्रीमद् श्रीमदाचार्य चरण के माध्यम से लाल पूजा प्रतिष्ठा में पंडित हूं इस प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा रूपी जो अमरबेल है उस अमरबेल को हटाने का प्रयास किया यहां पर बल्लभाचार्य को कहीं न दिखाना यह तात्पर्य नहीं है बल्लभाचार्य श्री श्रीमद् श्रीमदाचार्य के माध्यम से हम लोगों को यह उद्देश्य देना है कि भजन में यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा रूपी खरपन बात में अमरबेल आ रही है तो उस अमरबेल से भी अपने आप को बचाना है और श्रीमदाचार्य के इस पूरे प्रसंग के माध्यम से यहां किसी आचार्य को नीचे दिखाना यह कभी भी तात्पर्य श्रीमत महाप्रभु का रहा ही नहीं है यहां पर एक माध्यम से हमको उपदेश देना है जैसे अर्जुन या उद्धव ये तो कृष्ण के समानी हैं मन्युनम समान ही भी मुझसे न्यून नहीं है परंतु तो उद्धव को जो ज्ञान उपदेश दिया जा रहा है वो तत्वता उद्धव के लिए नहीं है वह हम लोगों के लिए श्रीमद अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया जा रहा है वो अर्जुन के लिए नहीं है ना नारायण होकर के अर्जुन तो भगवत स्वरूप ही होकर के विराजमान उनमें कोई ज्ञान की कमी नहीं है परंतु तो अर्जुन के मोह के माध्यम से और मोह की निवृत्ति के माध्यम से जैसे श्री कृष्णचंद्र भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं इसी प्रकार यहां श्री बल्लवाचार्य को बहाना बना करके श्रीमद महाप्रभु इस लीला के माध्यम से यह उपदेश दे रहे हैं कि यदि भजन रूपी लता कृष्ण लता का जो बीज बोया गया और उससे जो भजन रूपी लता उत्पन्न हुई उसमें यदि भोग और मोक्ष की खरपत बार आई है तो अन्याश्ता शून्य हो करके उस खरपत बार को उखाड़ करके फेंक दो यदि कहीं सेवा सेवापराध बने हैं तो सेवा अपराधों को भी दूर करो क्योंकि दुर्भा शुद्धा दुएस्त पंच के यो पे संबंध सब धिया भाव जन्म पांच प्रकार की जो भक्ति हैं श्रीमूर्ति श्रीमद भागवत श्री, श्री वैष्णव श्री, श्री नाम और श्री धाम इन पंचे स्वरूप पंचधास स्वरूप यदि भगवान का कहीं अपराध बना है तो साधक का यह कर्तव्य है कि उन अपराधों की वह निवृत्ति करें तो अपराध से बचना उस हाथी से बचाना यह उपदेश है और तीसरी यदि इनसे भी बच गई परंतु यदि चोर रास्ते से लाल पूजा प्रतिष्ठा रूपी कहीं अमरबेल आ रही है तो उससे भी भजन को बचाना है तो श्रीमंत महाप्रभु बड़े कृपालु और कृपालु होकर के श्रीमंत महाप्रभु इस तत्व का बल्लाचार्य को केवल बहाना बनाया गया है तक तो तत्वतः हम साधकों को उपदेश देना यह एक स्वरूप है और श्रीमदाचार्य भी अपने स्वरूप में कहीं कम हो सो बात नहीं है बलवाचारी भी ये जो लीला कर रहे हैं यह हम शरीर के जो जीव हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए दोनों ही भगवत स्वरूप आचार्य ये क्रिया करते हुए ये कृपा करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो बल्वाचार्य भी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं ऐसा दिखा करके जीवों में लाहौल प्रतिष्ठा की हो सकती है उस ऐशना से हमको बचना है और श्रीमद महाप्रभु भी उपदेश के माध्यम से हम लोगों को उपदेश प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय सभी को श्री जी के जन्मदिन कल जन्मदिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई सभी को बंदन श्री अपने घर पर कुटिया पर श्री ठाकुर जी के परसों पलना में दर्शन भी हैं सुबह साढ़े आठ बजे नौ बजे से एक बजे तक साढ़े बारह तक एक बजे तक पलना में बड़े सुंदर दर्शन होते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आप पधारे कल भी दो बजे एक बजे से दो बजे तक राजभोग के दर्शन और संध्या को फिर छह बजे के बाद में कभी दर्शन है परंतु तो परसों के दर्शन पलना के बड़े सुंदर है सब लोग दर्शन करने का लाभ ले सकते हैं बुरह लाल बिहारी लाल की जय कल कथा तो होगी यहाँ पर भीड़ तो बहुत है परंतु जैसे भी हो किसी तरह से आई जाएगी कल आप जन्माष्टमी दिन कथा काल को रोके या जैसी जैसी यहाँ के व्यवस्था हो उसके हिसाब से तो ये क्रम को आगे चढ़ रखें बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय निताय गौर जय उपासना राज्य की उपासना स्वार उपासना उपासना,